सुनते रहो रहो मुस्कुराते ओम शान्ती, ओम शांति शांति नमस्कार रेडियो मधुबन नाइनटी रेडियो फोर 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड विशेष वहां से गंगा की नगरी से आए हुए हैं हर्ष हसीन जी और उनके साथ हमारे एक मीडिया पर्सनालिटी हैं जी मेरा नाम भारती जैनानी है मैं प्रभात खबर कलकत्ता से हूँ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैंने एजुकेशन को लेके बच्चों को लेकर के बहुत काम किया है मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के कई इंटरव्यू भी किए हैं क्या बात है क्या बात है बारसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और कलकत्ता से आप आए हैं तो हमें बहुत खुशी है अभी वर्तमान समय में नवरात्र चल रहे हैं तो देवियों का नौ दुर्गाओं की पूजा होती है तो जी, आप अलग ही कोलकाता के अंदर अक्सर देखा जाता है जो टेंपल बनते हैं दुर्गा आ, के वो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखे जाते जी जी जी, जी। वो एक यूनिक है उनका एक पहचान ही अलग है तो मैं चाहूंगा की हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में स्वागत में ये चंद तालिया आप दोनों के लिए धन्यवाद और मैं आप सभी को भारती जी से जोड़ना चाहूँगा भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जैसे आज के समय में जो मीडिया की बात है चलो किसी की इंटरव्यू या साक्षात्कार हम लोग लेते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते हैं देखते हैं फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं जी, जी। वो तो चीज़ें आसान है लेकिन बात यहाँ आ रुक जाती है कि मीडिया के साथ साथ हम लोग समाज को सुधारने का कार्य कैसे करें किसी ने काम किया उसको आपने रिप्रेजेंट किया लोगों तक पहुँचाया बहुत अच्छी बात है लेकिन हम भी वैसे बने वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आ, ठीक से हम लोग समझ नहीं पाते हैं जैसे कोई फिल्म मैंने देखी आज जैसे कि हम लोग रिशिदा की बातें हो रही थी उनकी बहुत सारी सिंपल फिल्में हैं लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देता है जी, जी। तो लेकिन वो मैसेज सुनने के बाद उसका आनंद लेने के बाद वो चीजें हमारे अंदर क्यों नहीं है वो कही कहीं ना कहीं मिसिंग क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं क्या आप अपने विचार शेयर करें जी जी बिल्कुल <laughs> आ, मुझे पत्रकारिता में लगभग 16 साल हो चुके हैं मैं हुँ. वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट राजस्थान की हूँ मेरी शिक्षा वहीं से हुई है जी. और कलकत्ते में मेरी शादी हुई मेरा ससुराल है तो अच्छा मैंने यहाँ से जर्नलिज्म की शुरुआत की वैसे मैंने पत्रकारिता का कोर्स अजमेर से किया हुआ है मैं अजमेर की हूँ तो यहाँ आने के बाद काफी मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन मेरे अंदर ये आ, माना दृढ़ निश्चय था कि मुझे पत्रकारिता करनी है नहीं, नहीं, नहीं। और मुझे बहुत शौक था मुझे लिखने का आज भी शौक है नहीं, नहीं। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की यहाँ के आ, कलकत्ते के अखबार जनसत्ता से मैं फ्रीलांसिंग करती थी पहले अच्छा, अच्छा, हा, हा। तो वहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया क्योंकि मेरे अंदर धुन थी मेरे अंदर का पत्रकार जो है मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था तो मैं जनसत्ता से मैंने शुरुआत की उस समय मुझे बहुत ज़्यादा राशि नहीं मिलती थी लेकिन आर्टिकल के हिसाब से मुझे राशि मिलती थी अच्छा अच्छा और मैं जान पहचान भी नहीं थी ज़्यादा और परिवार में भी ये था कि क्या चीज़ की ज़रूरत कमी है जो आप जॉब करोगे मैंने कहा नहीं कमी की बात नहीं है मेरे अंदर पत्रकारिता के जो एक वो कीड़े होते हैं वो कीड़े हैं मेरे अंदर <laughs> तो मुझे पत्रकार बनना ही है मैंने कोर्स भी इसी लक्ष्य को ध्यान में रख किया था और मुझे पत्रकारिता करनी है तो मैंने जनसत्ता से अपना करियर वहाँ से शुरू किया था उस समय मैं एज ए फ्रीलैंसर में काम कर रही थी उसके बाद मुझे आ, मौका मिला सनमार्ग वहां की लीडिंग न्यूज़पेपर है कलकत्ता का सत्तर साल पुराना न्यूज़पेपर है मैंने काम किया तो थोड़ा सा वहां भी मिला मुझे। और में जब मेरा काम बढ़ने लगा तो नहीं। नहीं। बाद में मुझे प्रभात खबर न्यूज पेपर जहाँ जो रांची में जिनका हेडक्वार्टर है रांची में हम लोग नंबर वन अखबार हैं हमारे ग्यारह एडिशन है प्रभात खबर के तो वहां से फिर मुझे कॉल आया तो थोड़ा बेटर सैलरी पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया और अभी भी मैं प्रभात खबर में ही काम कर रही हूँ और मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ तो मैंने उसी क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है कई इंटरव्यू भी किए हैं और मैं सनमार्ग में थी तब मैं एक पेज निकालती थी विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे जो बच्चे दिखाई देते थे मैं उनके लिए एक पेज निकालती थी उसका नाम था जेनिक्स तो उसमें ये होता था जैसे जो बच्चे हैं जो विशेष तौर पर जिन्होंने जिनको महारत हासिल है जो हुँ, हुँ, हुँ, किसी न किसी फील्ड में बहुत हुनरबाज हैं उनको लेकर के मैंने बहुत रिसर्च किया मैंने उनका इंटरव्यू छापा जैसे आपने कहा कि पत्रकार जो हैं समाज के लिए क्या अलग कर रहे हैं हुँ, हुँ, तो मेरे अंदर जो धुन थी और हुँ, मेरे हुँ, अंदर जो एक ये लक्ष्य था कि जो लोग बिल्कुल छपते नहीं हैं जैसे समाचार पत्र में रोज की जो दिनचर्या है हमारी नहीं, नहीं। जो घटनाएं होती हैं जो घटनाक्रम हैं उसके हिसाब से हम लोगों राजनीतिक खबर देते हैं सामाजिक खबर देते हैं किसी मंत्री का दौरा हुआ वो भी देते हैं किसी कंपनी की गाड़ी लॉन्च हुई तो वो, वो भी, भी खबर के रूप में आ जाती है किसी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो भी खबर है समाज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अधिकतर एड भी जो होता है वो भी <laughs> खबर के रूप में परोसा जाता है <laughs> जी तो उस हिसाब से मुझे ये लगा कि नहीं कुछ और भी अलग कुछ करना है समाज के लिए करना है और जो अनटस्ट जो समाज का हिस्सा है नहीं, नहीं, जिसको किसी ने छुआ नहीं है यहाँ हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है मैंने उन लोगों को छूने की कोशिश की मैं अपने अपना अनुभव बता रही हूँ पत्रकारिता में तो उस हिसाब से मैंने ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जो कहीं छपे नहीं थे लेकिन समाज के लिए, अच्छा, समाज काम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उसमें मैं कुछ आप उसकी इजाजत दें तो मैं दे एक दो पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहूँगी जैसे एक वहाँ पे अशीष बनर्जी करके एक सर हैं जो डिफेंड डम बच्चों का एक एनजीओ स्कूल चलाते हैं और मजे की बात ये है कि वो खुद व्हीलचेयर पे हैं अच्छा और उनका जो ये माना ये नाभी के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है नहीं। और वो खुद व्हीलचेयर पे हैं लेकिन उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर ही जो जीवन की यात्रा शुरू की और आज तक वो चल रहे हैं मुझे वो गजब की पर्सनालिटी लगती बड़ी है, बात। है। बहुत बड़ी बात। तो वो जो स्कूल चला रहे हैं वो बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं एन भी है स्कूल भी है उसके साथ उनका साथ दे रही है उनकी श्रीमती जो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है उनको एक बेटा भी है लेकिन वो उस आदमी के अंदर जो मैंने धुन के, काम करने की जो मैंने उनके अंदर जो हौसला देखा काम करने का जो जज्बा देखा मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई वो भी मुझे बहुत मानते हैं उनका जब भी प्रोग्राम होता है तो वो मुझे बंगला में जैसे बोलते हैं भारतीय प्रोग्राम है भारती तुम्हारा के आस्ते ही हो, <laughs> हो गई तो मतलब वो मुझे इस तरह के लोग मुझे बहुत अंदर तक मुझे प्रभावित करते हैं तो मैंने उनको छापा जैसे और मैं एक मेरा एक मिशन पॉजिटिव करके मेरा ग्रुप भी है जिसमे कई सारे लोग जुड़े हुए मेरे साथ कुछ स्कूल के हेडमास्टर्स हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं कुछ आर्टिस्ट हैं उसमें मेरा एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है बिल्लव सरदार तो वो बिल्लव की भी आँख नहीं है मतलब पूरा विजन नहीं है उसकी आँख में अच्छा, च्छा, च्छा। लेकिन वो लड़का इतना मल्टी टैलेंटेड है और उसमें भी जो मैंने धुंध देखी है काम करने की वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है तो मैंने उसका भी दो तीन बार इंटरव्यू छापा मैंने सनमार्ग में भी छापा फिर प्रभात खबर में भी एक प्रोग्राम में मैंने उसको बुला करके ऑनर किया और उसकी जो आवाज है सर मैं बता रही हूँ आपको इतनी मधुर आवाज है और उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है ना वो कहीं मेरे को भी मतलब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से हौसला मिलता है और हम अपने अपनी लगता है कि हमारी भी यात्रा भी बाकी है हम लोगों को बहुत कुछ करना है तो एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों से ऐसे लोगों को मैंने अपनी पत्रकारिता का हिस्सा मानते हुए कई बार उनका मैंने साक्षात्कार भी किया और मुझे ये अच्छा भी लगता है अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा की जैसे सोलह साल का सफर आपका पत्रकारिता कराहर ये जुनून शुरू हो चुका था राजस्थान की ज़मी से जी। और आपने बताया कि कोलकाता में जब शादी हुई शादी के बाद आपने वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में काम किया खासकर पत्रकारिता की बात अगर की जाए और आपने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे और लिखने का शौक़ जहाँ तक रहता है कि धीरे धीरे जब किसी को आदत पड़ जाती है लिखने की तो रात में उठ के भी लिखना शुरू कर देता आप आज की पत्रकारिता को क्या मानते हैं जब सुबह के वक्त अखबार हाथ में आता है तो आप क्या चाहते हैं उस पर क्या छपा होना चाहिए जी मैं थोड़ी सी थोड़ी सी नहीं सर बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव हूँ मुझे लगता है कि आ, क्राइम खबरें देना या राजनीतिक घटनाक्रम की खबरें देना ज़्यादा मायने नहीं रखता है अगर फ्रंट पेज पे ये मेरी राय है ये मेरा अनुभव है हुँ। फ्रंट पेज पे अगर हम कोई ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू दें जिसको पढ़ करके न केवल बच्चे बल्कि घर के बड़े भी थोड़े से कहीं उनको अंदर से कोई मोटिवेशन मिले कहीं कोई पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो कि नहीं नहीं जब ये बंदा कुछ कर सकता है तो अपने भी कर सकते हैं इस तरह की स्टोरी करने की ज़रूरत है जो इन्होंने बताया बहुत ही एक सकारात्मक सोच है जी, जी, हाँ। और सबसे -सब बड़ी बात एक है जैसे आपने बताया कि जो सुबह का अखबार होता है केवल वो जो ऊपर क्राइम की खबर है या कोई एक्सीडेंटल खबर है वो पूरा दिन हमारा निगेटिव चला जाता है हम जब घर में अखबार पढ़ते जो चीजें पॉजिटिव चीजें होती है कहीं ना कहीं अगर वो आ कि अब हाँ देश के अंदर जहां पर सूखा पड़ गया है वहां पर कल बारिश होने वाली है हुँ हुँ वो अखबार उस शहर के अंदर या उस राज्य के अंदर पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं हर चीजें पॉजिटिव मीडिया के अंदर छोटा सा, सा मुहिम लगा सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर जिनका भी है बड़े छोटे सबको जो है दे पीछे डाल दे और पॉजिटिव खबर आगे डाल दे अच्छा, <laughs> पत्रकारिता का स्तर जो पहले था और अब में क्या अंतर आया है जी पत्रकारिता का स्तर बोलेंगे कुछ मायने में गिरा है महीने कहेंगे या साल कहेंगे मायने में मायने में बोल रही हूँ की अगर सही अर्थ इसका लगाया जाए तो सही मायने में मायने में बोल रही हूँ सही मायने में स्तर गिरा है मतलब पत्रकारिता को किसी जमाने में मिशन के रूप में चलाया जाता था और अभी क्या थोड़ा सा इसमें जो है कॉमर्शलाइजेशन जो है हावी हो रहा है जैसे कई लोग हावी हो है। बिजनेस, है। बिजनेस।, बिजनेस और जितने भी आप देख लें पत्रकारिता के बात की जैसे अखबार में है वो खुद भी तो सारा जो पूंजीपति लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और एक ही मिशन था पत्रकारिता लेकिन अब धीरे धीरे मिशन रहा है कि कोई चीज अच्छी बात है मैं बीच में आपको काट के बोलना चाहूंगा क्योंकि हर चीज का जो है ना एक समय होता है कोई चीज किसी चीज को नीड के अनुसार चीजें बनती है जी, तो पहले हमने न्यूज शुरू हुआ जब हमको आजादी की जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए जी, अंग्रेज जी, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए एक जागृति लाने के लिए न्यूज शुरू हुआ पेपर शुरू हुए उसके बाद फिर रेडियो आया फिर टीवी आया फिर अब तो बहुत सारी चीजें आ गई सोशल मीडिया ऊपर तो आ रखा है चीजें थी वो उस काम के लिए लोगों तक मैसेज पहुंचाना था जागरूक होने का अब लोग जागरूक है आज़ाद भारत में है तो उसमें जो बड़े लेवल पे जिस चीज़ को हम लोग करना चाहते थे, थे उस न्यूज़ पे वो सपना आपने पूरा किया अब वही चीज़ों को बार बार हम लोग क्या करें दोहराने की कोशिश करें जबकि वैसी कुछ बात है ही नहीं और वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें अभी एक वापस क्रांति लाके उसमें लाने की पॉजिटिव चीज़ों में जो चीजें हमें लग रहा है कि ये एक आ, मीडिया अच्छी चीज है लेकिन इसमें ये चीजें जो है थोड़ी सी खराब है जी, तो जी, उसको हम लोग अगर थोड़ी सी जो खराब है क्या खराब है जी, तो वो चीजें कहाँ हमारे ब्रेन पे कहाँ हमारे बच्चों पे कहाँ हमारे आने वाली पीढ़ी पे असर करेगा तो वो देखते हुए हमें एक फिर से ये बात अगर मैं समझ पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं लेकिन बड़े तौर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर वो लड़ाई आएगी कि भाई जो बिजनेस समझ के बैठे हुए हैं उनके लिए दिक्कत होगी जी है ना तो वो दिक्कत को हमें कैसे फेस करना है? इसके लिए फिर एक क्रांति की जरूरत है जैसे आपने बताया अभी ये बात पॉजिटिव और नेगेटिव बात जहां तक अखबार की बात की जाए अखबार कहते हैं कि किताब दिल का आईना होता है और किताब की अगर बात की जाए तो वो अंधेरे से दूर ले जाती है आप किताब आपके हाथ में हम जिस भी तरह की पढ़ सकते हैं जो भी आपकी वो चीज़ें आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं आप चुटकले भी पढ़ सकते हैं और एक आप आध्यात्म की और भी जा सकते हैं चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं अब हम थोड़ा सा आपसे पूछते हैं आपने बताया कि क्वेश्चन आपके मन में भी कुछ विचार कुछ सवाल कुछ प्रश्न आगे होंगे तो जरूर उसे टाइप करके मैसेज कर दिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और उसके बाद फिर से बातें करेंगे गीत के बाद आप सुनाए रेडीमोथ बन, सुनते रहो नमस्कार ये तौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सारा वो काबज की कष्टी वो बारिश का पानी की झुरीयों में सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता कोई वो छोटी सिरते वो लंबी कहानी वो फावज की कश्ती वो बारिश का पानी वो फावजों की कश्ती नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपने सवाल या अपने विचार जो है हमारे साथ एस कर दिया होगा चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे और हमारे सुरेश जी जोटाना से बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिख के भेजा है और उन्हें यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके भारती जी हर्ष जी और ब्रजेश जी की बातें उन्हें पसंद आ रही हैं और खुशी हो रहा है कि ऐसी चर्चा हमेशा होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा और बदलाव पत्रकारिता में होना चाहिए तो आइए अब आगे बढ़ते हैं ब्रजेश जी से मैं जुड़ना चाहूँगा कि वो प्रशासनिक सेवा में है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका परिचय भी हो जाए हमारे श्रोताओं के साथ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में धन्यवाद मैं इत्र इतिहास की प्राचीन नगरी कन्नौज से हूँ हु. और मैं जिलाधिकारी ऑफिस यहाँ पे कलेक्टर बोलते हैं हमारे यहाँ जिलाधिकारी बोलते हैं उस ऑफिस में कार्य कार्यकर्ता हूँ तो जैसे भी शिक्षा की बात चल रही थी नहीं, तो शिक्षा कोई पहला चीज है जो एक संस्था इसे हम विद्यालय कह सकते हैं नहीं, उसको खोलने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है जमीन दे तो शुरुआत कहना चाहिए हम भाग्यशाली है कि सबसे पहले हम उसको जमीन उपलब्ध कराते हैं जिसपे वो बिल्डिंग बन सके और आगे प्रोग्रेस हो सके तो जैसे कि नवोदय विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय है जितने भी सरकारी संस्थान है उन सबको जमीन निःशुल्क दी जाती है हम लोग मुहैया कराते हैं इसके अलावा भी और कोई तो उनको कुछ और नियम शर्तों के तहत हम लोग जमीन उपलब्ध कराते हैं अच्छा अच्छा तो लेकिन ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो महसूस करता हूँ मैं शिक्षा के लिए कि नैतिक शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलना चाहिए शिक्षा में थोड़ा नैतिक हाँ इसमें बढ़ावा मिलना चाहिए हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसमें मॉरल एजुकेशन या मॉरल साइंस करिए एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें हफ्ते में हम लोग को कुछ सफाई वगैरह कराते थे कुछ लेक्चर देते थे और धीरे धीरे मैं दसवीं में जब आ गया तो वो मॉरल सब्जेक्ट ही गायब हो गया <laughs> नई सब्जेक्ट तो अभी सी बोर्ड वगैरह में है आ, लेकिन, स्कूल में लेकिन उसको आ, करने में जी यहाँ उसका नहीं रहने की जरूरत है ऐसा भी हो जाता है और मुझे लगता है ये तो होल लाइफ चलना चाहिए ये टेंथ जो आपने कहा कि जैसे नाइन्थ और टेंथ तक की बात नहीं है ये उस हिसाब से उसका स्तर बढ़ाया जा सकता है लेकिन होल लाइफ चलना होल चाहिए जब तक कि चाहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें भी उसको महत्व दिया चाहिए। जाना चाहिए क्योंकि भाई जो भी नैतिकता है वो हमारे जीवन पर्यंत है एक क्लास या एक इस तक के लिए नहीं कह सकते हैं कि मैं बच्चा हूं तो नैतिक हूँ बूढ़ा हूँ तो नैतिक नहीं रहूँगा ऐसा नहीं है इस चीज़ में मुझे लगता है कि कार्य करने की बहुत ज़रूरत है ब्रजेश जी बहुत ही काम की बात आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में मॉरल एजुकेशन मॉरल जो चीज़ें हैं वो हमेशा मूल्य जो है हमारे जीवन को बढ़ावा देते हैं हमारी जीवन शैली को समृद्ध करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो चीज़ें हैं मूल्य उसी को हटाकर बाकी सब चीज़ें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जी सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जैसे एक डिब्बी को सुंदर बनाने की बात हो रही लेकिन अंदर छिपा हुआ हीरा का कोई पता ही नहीं है सही बात है और जब हम परमाणु बम बना रहे हैं तो उसका कंट्रोलिंग अगर नैतिक स्तर वाले व्यक्ति के हाथ में है तो उसका निश्चिंत रहिए एक प्रॉपर यूज ही यूज होगा वरना मिसयूज मिस की कितना तो बहुत संभावना, संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जरा सा गुस्सा दैनिक जीवन में भी यही होता है एजुकेशन रहेगी तो दैनिक जीवन भी हमारा अच्छा कटेगा चलिए ब्रिजेश जी बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया एजुकेशन के क्षेत्र में क्या होना चाहिए और जाते जाते मैं कहूँगा की हमारे श्रोताओं के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप जहाँ भी रहिए अच्छा कीजिए <laughs> गुड अच्छा करेंगे अच्छा होगा निश्चिंत रहिए कोई भी ताकत रोक नहीं सकती अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा इस भावना में विश्वास रखें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अच्छा रहिए अच्छा करिए और अच्छा ही होगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद आइए साथियों आगे बढ़ते हैं फिर से मैं हर्ष जी से जोड़ना चाहूंगा हर्ष जी हमारे भारती जी से कुछ विशेष सवाल करना चाहेंगे एजुकेशन फील्ड के बारे में भारती जी बात हो रही है एजुकेशन की जैसे उन्होंने <coughs> बताया कि अभी एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा आपने कहा कि शिक्षा के अंदर जब आप हाई स्कूल में आए तो वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी जब हम स्कूल में काम करते थे अगर मैं पीछे थोड़ा सा चला जाऊं तो इसको श्रमदान कहा जाता था जी जी। स्कूल में जब बच्चों से पौधे पौधारोपण किया जाता था या फिर कोई चीज़ और कराई जाती थी स्कूल के अंदर तो श्रमदान कहा जाता था और ये सभी लोग पुराने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज की शिक्षा है जी जिसके लिए आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप इतना पैसा नहीं कमाते लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की पूरी जी, कोशिश करते कर जिस विद्यालय के अंदर हम बच्चों को दाखिल कराते हैं अच्छी शिक्षा के लिए वो विद्यालय हम लोगों को क्या देता है जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया देखिए ये जैसे दिल्ली बोर्ड के कुछ स्कूल हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल कुछ स्कूल हैं आई बोर्ड के सी, -सी बोर्ड के हाँ।, हाँ ये बात सच है कि पहले जो एक गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी शिक्षा के अंदर वो अभी नहीं है लेकिन सी बी एस ई आई सी एस ई बोर्ड में कई स्कूल हमारे कलकत्ता में इस तरह के हैं जो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान बल्कि किताबों से अलग हटकर भी कई इस तरह की शिक्षा के कार्यक्रम किए जाते हैं जो बच्चों की पर्सनालिटी को पूरी तरह डेवलपमेंट करने के लिए जिसको बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का हो सके उस तरह की कई सारी चीज़ें इस उस तरह की कई सारी चीज़ें स्कूल में होती हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ओरियंटेशन प्रोग्राम होता है बच्चों का टेंथ में ट्वेल्थ में बच्चों का प्रोग्राम होता है बच्चों को कई क्लबों से जोड़ा गया है और कुछ ऐसे स्कूल भी मैं आपको बताना चाहूँगी जो जहाँ पर बच्चों को सुबह प्रार्थना के साथ साथ मंत्रों के साथ उनकी क्लास की शुरुआत होती है अच्छा। तो ये मंत्र जैसे बच्चे उच्चारण करते हैं तो बच्चों के चेहरे की जो जो रौनक होती है जो तेज है बच्चों का वो एकदम बढ़ने लगता है और लगता है कि बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ आ, माना कुछ काम करेंगे या पूरे दिन की शुरुआत उनकी बहुत बढ़िया ढंग से होगी कुछ स्कूल ऐसे भी हैं हाँ लेकिन जो संख्या में स्कूल हैं अगर वो उन स्कूलों में भी आ, वैल्यू एजुकेशन के साथ अध्यात्म को जोड़ा जाए कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जाए तो इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव बदलाव हो सकता है बच्चों के अंदर आपने जैसे बताया कि कोलकाता की बात की कि प्रवचनों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ स्कूल के अंदर बच्चों की शुरुआत की जाती है बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ों के साथ साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है अच्छा एक चीज़ और आप देखिए कि मैं थोड़ा शिक्षकों के ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि जो शिक्षकों का क्या आज के वक्त में क्या फ़र्ज बनता है छोटे बच्चों की बात की जाए अब हाई स्कूल तक या इंटर तक के बच्चों की बात जो स्कूलिंग किया जाता है उसमें शिक्षकों का कितना महत्व है बच्चों की शिक्षा के अंदर पॉजिटिव चीजें लाना क्या शिक्षकों को कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी शिक्षा का दी जाए जिससे कि उनका एक सर्वागीण विकास हो सके कहते हैं कि जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त बच्चों का होगा वही इसकी बागडोर संभालेंगे जी बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही युवा हमारे देश की ताकत है और युवाओं से ही जो है भविष्य की जो हम लोग अभी कल्पना कर रहे हैं उम्मीदें रख रहे हैं कि हमारे युवा आगे बढ़ेंगे देश के लिए कुछ करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं को एक सही दिशा दें सही एक शिक्षा दें और मूल्य परक शिक्षा दें तो हाँ ये आपने बात अच्छी कही कि शिक्षकों का जो दायित्व तो है जैसे मैंने आपको कहा कि पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी तो मैं जैसे आ, मैंने एजुकेशन फ़ील्ड पर बहुत काम किया है तो मैं स्कूलों के कई मैं राइटअप भी लिखती हूँ जो पुराने स्कूल रहे हैं तो कुछ मास्टरों का जैसे कहना था कि हम लोग भाई बिहार के किसी गाँव में पढ़े हैं वहाँ पर गुरु इस तरह मना बच्चों की देखभाल करते थे बच्चों के प्रति डेडिकेट रहते थे कि हम लोग भी क्या करते थे कि उस जमाने में जब आयरन वगैरह नहीं होती थी तो वो लोटा जो होता था पानी का इसके? उसको गरम करके और मना हमारे जो गुरुजी थे जो जिनको प्रेस हम किया प्रेस किया करते थे उनको आयरन करके देते थे इस तरह की भी एक श्रद्धा जो गुरुओं के प्रति बच्चों में थी और गुरुओं में भी बच्चों के प्रति जो प्रेम था वो कहीं आज की दौर में उस नदारद हो गया है वो कहीं लुप्त हो गया है उठ चुका है दोनों तरफ से है। जी दोनों तरफ से हुआ है पर मुझे लगता है इस मामले में शिक्षकों को पहल करनी चाहिए क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे हैं बच्चे अपने टीचरों को रोल मॉडल मानते हैं तो पहल बड़ों को ही करनी होगी क्योंकि बच्चे अभी उतने मेच्योर नहीं है उनको मेच्योर बनाने का दायित्व उनको अच्छे नागरिक बनाने का दायित्व एक शिक्षक का ही है और अगर शिक्षक पहल करेगा तो मेरे को पूरा विश्वास है कि बच्चे उसी राह पर चलेंगे और बहुत अच्छी राह भी पकड़ेंगे अगर शिक्षक उनको सही तरीके से गाइड करता है बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जैसे शिक्षा के अंदर नैतिक शिक्षा की अगर बात की जाए और जिस तरह से उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और जो इनके अनुभव है खासकर पत्रकारिता में 16 वर्षों से अपना अनुभव रखती हैं और कहीं ना कहीं लिखने का बहुत अच्छा जो लिखने की बात होती है उन्होंने बताया कि एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया आपकी एक बात मुझे थोड़ा सा लगा है कि जैसे आपने मैसेज दिया है रेडियो के माध्यम से कि शिक्षकों को इन छोटे बच्चे के तो गुलाब का फूल होता है अब पंखड़ियों को आप किसी भी तरह से घुमाइए वो ऐसे ही घूम जाएंगे जी। है ना जी। तो उन बच्चों को फूल की तरह अगर आप ट्रीट करते हैं ये माता पिता का भी फर्ज बनता है अधिकतर एक चीज़ नोटिस की गई है बड़े विद्यालयों की बात मैं करता हूँ अगर कोई शिक्षक एक बच्चे को थोड़ा सा ट्रीट कर दे या डांट दें तो तुरंत उसकी सूचना माता पिता आते हैं और उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को आप डांटिए मत तो हम पूरा पैसा दे रहे हैं तो अगर पैसे से शिक्षा खरीदी जाती तो हर आदमी शिक्षक होता जी बिल्कुल सही बात आपने कही और बच्चे बिल्कुल सही बात है कच्ची मिट्टी की तरह है उनको क्या शेप देना है एक राजा है? को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजना पड़ता था जी बिल्कुल वजह केवल ये नहीं थी कि वो पढ़ाने के लिए भेज रहा वो राजा है वो घर में भी स्कूल खुला सकता था लेकिन वो संस्कार भी देने के लिए भेज रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। वहाँ पर एक के जगह दो होंगे दो की जगह हजार होंगे हाँ। तो वहाँ पर एक चीज होगी जिसको वो देखेगा एक प्राप्त करेगा वहाँ पर से और जो दूसरों को दिया जा रहा है वही उसको दिया जाएगा बच्चों में बहुत समानता की बात और बच्चों में समूहों में रहकर बहुत कुछ सीखने की भी भावना a प्रवृत्ति जो है बढ़ती बढ़ है।, है बच्चे शेयरिंग सीखते हैं बच्चे दूसरों एक दूसरे से डिसिप्लिन सीखते, सीखते हैं बच्चे कुछ सोशल भी बनते हैं तो बहुत ज़रूरी है समूह में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं मैं है। एक चीज़ आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि अभी हमारे कलकत्ता में एक वेद पाठशाला करके एक स्कूल की स्थापना हुई है वो बिल्कुल गुरुकुल प्रणाली की तरह है और वहाँ पर बच्चे आपको सुनकर ताजुब होगा कि बच्चे धोती ही पहनते हैं जैसे पंडित लोग और महाराज लोग और हंत लोग पहनते हैं यह हमारे दक्षिण 24 परगना के गोविंदपुर में एक वेद पाठशाला का जो है अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव जी ने उद्घाटन किया था तो इतनी शानदार पाठशाला वो बनी है और बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है जिसने भी इस माना इसकी शुरुआत की है बहुत सराहनीय कदम है और मैं वहाँ गई हूँ दो बार मैंने कैंपस विजिट किया था जब बाबा रामदेव जी मैंने इस वेद पाठशाला का उद्घाटन करने आए थे मैं तब भी गई थी अभी थोड़े दिन पहले भी मैं उनसे बच्चों से बातचीत करने गई थी तो मुझे उनका जो दिनचर्या था उठने का बैठने का सोने का पढ़ने का और जिस तरह वो लकड़ी के तख्ते पर बैठ करके के खाना खाने से पहले और उनको वो गेहूं वस्त्र पहने हुए हैं धोती पहनी हुई है और चेंटिंग कर रहे हैं मंत्र के साथ खाना खा रहे हैं मुझे बहुत शानदार लगा और ऐसी शिक्षा की आज के बच्चों को ज़रूरत है जो बहुत बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन हमारे पेरेंट्स का भी ये दायित्व तो बनता है कि ऐसी पाठशालाओं में बच्चों को जाने के लिए प्रेरित, प्रेरित करें, करें और उनको बहुत, बहुत अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक उनका भी दायित्व तो बनता है शिक्षक के साथ साथ पेरेंट्स का भी दायित्व तो बनता है कि हम बच्चों को अच्छे ढंग से अच्छे ढंग से उनको नर्चर करें अच्छे संस्कारों की मना परवरिश करें शांति कुंज में भी इस तरह की स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है हरिद्वार में बहुत सारी लेकिन मेरा एक छोटी सी चीज का मानना है आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कहीं ना कहीं दर्शक भी इस बात को बहुत सोचेंगे और सबसे पहले तो माता पिता का फर्ज बनता है कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाए और उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर बुद्धि का भी विकास हो पॉजिटिव थिंक का एक अच्छी सोल के साथ ही जिया जा सकता है जीवन के अंदर जी। कहीं ना कहीं वक्त गुजर जाता है उसके बाद कुछ नहीं होता जी। जी। मैं मानता हूँ कि कपड़ों से किसी चीज की पहचान नहीं की जा सकती जी। जब तक आत्मा शुद्धि ना हो जी बिल्कुल <laughs> ये भी बहुत बड़ी बात है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला आपके एक्सपीरियंस आपके पत्रकारिता <laughs> एक के एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बहुत ही एकदम पॉजिटिव चीज थी और मधुमन रेडियो की ओर से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, खासकर एजुकेशन के लिए बच्चा अगर शिक्षित हो जाएगा उसके लिए पॉजिटिव एजुकेशन आएगी तो कहीं ना कहीं देश का विदेश में क्या पूरे ब्रह्मांड में भारत का नाम जी मैं भी एक बात खत्म करना कर। हाँ तो मैं भी एक बात जरूर कहूंगी बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने की भी एक अवसर दें उनको शिक्षा दें ये नहीं की बच्चे को लाड प्यार भी अपनी जगह पर है कम से कम बच्चों को इतनी स्पेस दें कि बच्चा खुद अपने खड़े सीखे, सीखे, पढ़ना सीखे, और घर में अगर आ, तो हैं ही, लेकिन वो वो उसको अपनी चीजें सीखने का भी मौका दें, ताकि वो आगे आत्मविश्वास के के साथ जिंदगी हर चुनौती का सामना कर सके धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया है और बच्चों को जो है एक मौका देने की जो बात आपने कही की वो आत्मनिर्भर बने और इसके लिए माता पिता और शिक्षकगण थोड़ा सा प्रयासरत रहेंगे तो वो चीज़ें आसानी से हो जाएगा और हर जी एंड भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दन्य। बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया सर मुझे रेडियो मधुबन में बुलाने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर जी जी हमें भी अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आपका एक्सपीरियंस अनुभव सुनकर तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा धन्यवाद सुनते रहो मुस्कुराते रहो वो खिलौनों की जागीर जागीरवी न दुनिया का था न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो गर्म झुको लोटा डूब वो गज की वो बारिश का पानी वो गज की कष्टी वो बारिश का